सहना वो सहनोन सह वी कर्वा वह तेजस्वीन तमस्तु मिषा ओम ओ शाश शांति वेदांत दर्शन की 23वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है इसमें पिछली कक्षा में हमने 23वें सूत्र तक किया था और ये जो सारा प्रसंग है ये दहर शब्द से लेके चला था 14वें सूत्र से और दहेर से एक छोटा स्थान परमात्मा का क्यों कहा गया उसके लिए प्रमाण पक्ष आदि प्र, वो सब यहाँ पर चर्चा में किए गए वही प्रसंग आगे भी कुछ और चलेगा तो आप में से पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं पूछ ओम अक्षर जी सूत्र संख्या 22 22 जी पृष्ठ संख्या पिछहत्तर हाँ बोलिए क्षर जी सूत्र संख्या 22 से आगे जितने भी सूत्र है अन्य कृत्या अपिचा स्मरियत है तो इन सूत्रों में अभी दहर प्रकरण को पिछले सूत्र में समाप्त करके आगे अल्पस्थान को लेकर आगे चल रहे दहर यहाँ तक समाप्त दहर से जुड़ा हुआ है अलग भी चाहो कर लो लेकिन दहर शब्द से के साथ साथ क्योंकि छोटा स्थान आ गया तो छोटे स्थान को लेकर के आगे प्रसंग चल पड़ा सीधे दहर शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन उससे संबद्ध है ऐसा कह सकते हैं। सूत्र संख्या 19 पृष्ठ संख्या बहत्तर सूत्र संख्या 19 उन्नीस हाँ। इसमें जो उत्तरा छेद बोला है आचार्य हाँ। उत्तराचे से जो उत्तर किसको लेना है उसके लिए जैसे इसी में आगे पांचवी पंक्ति में यहो अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे आत्मा उत्तर वचन से लेंगे या पीछे जो अथ एश संप्रसाद शरीर इसको लेना है ये तो पीछे वाले को भी ले रहे हैं तद्यथा करके तो वो शरीर में रहता हुआ नष्ट होता हुआ फिर इसकी तीन अवस्थाएं जो स्वप्न जागृत सुशुक्ति आदि का जो वर्णन था उस दृष्टि से ये जीवात्मा को ले रहे हैं लेकिन पीछे सा ऐशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे आत्मा परमात्मा पर लिया हुआ है यही प्रश्न है ना आपका नहीं की पीछे इसको परमात्मा परख लिया था मेरा ये कहना है कि उत्तरा चेत से यहाँ पर जो उत्तर वचन से यहाँ पर दहर यहाँ पर जीव प्रतीत होता है जो बोला है तो वो उत्तर वचन कौन सा है तो उसमें आपको दिक्कत कहा है वहां पर तो उत्तर वचन से तद्यता के बाद में जो इन्होंने यह ऐशो अक्षिणी पुरुषो दृश्य थे आत्मा ये और इसके आगे के जो वचन दिए हैं इन सबको उत्तर वचन से गृहित कर रहे हैं और कोई पूछे जी अच्छा जी, अच्छा जी उन्नीसवे सूत्र में जो शंकर भाष्य की कर विवेचना करी है सूत्र संख्या चौबीस 19 उन्नीस, उन्नीस।, उन्नीस। चौहत्तर पृष्ठ संख्या पर इसको रोको आवाज साफ नहीं आ रही है ये कुछ छेड़ देता है या क्या होता है तो और खराब हो गई आवाज साफ ही नहीं आ रही है, ओ, ओ, है? ओ, ओ, क्या ओ, कल बुधवार था ना हाँ तो बताओ ओ, हर बार यही होता है अच्छा जी उन्नीसवे सूत्र में चौहत्तर पृष्ठ पर जो शंकर भाष्य की विवेचना की गई है जी वो थोड़ी स्पष्ट नहीं है विशेषता नीचे से तीन चार पंक्ति तो ये तो आपको पूरा ही इसमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई है वो बोलेंगे तो नहीं तो ये तो पूरा फिर मैं पढ़ाऊ आपको दोबारा रोको इसको